गीता तत्व चिंतन युद्धाय उत्तिष्ठ भगवान शब्द का अर्थ बुद्ध की ये जो चार सात्विक रूप हैं वे ईश्वर में भी हैं इन चार रूपों के साथ यश और श्री ये दो और जोड़ थे तो इन छहों को भक्त कहा गया और जिसमें ये छह भग होते हैं वह भगवान के नाम से अभीत होता है ये छहों गुण ईश्वर में परिपूर्ण मात्रा में होते हैं इसीलिए ईश्वर सबसे बड़ा भगवान है ईश्वर में उक्त पंच क्लेशों का लेस मात्र भी नहीं है अर्थात बुद्धि के तामसी रूप उसके पास फटक तक नहीं पाते बुद्धि की शक्ति को प्रबल करने का तात्पर्य है उसके सात्विक रूपों को बढ़ाना और तामसिक रूपों को दबाना संन्यास और योग मार्गों में ज्ञान और वैराग्य को विशेष रूप से बढ़ाया जाता है फलस्वरूप धर्म और ऐश्वर्य में भी वृद्धि होती है बुद्ध के इन चारों सात्विक रूपों में उन्नति होने के कारण मृत्यु के समय बुद्धि तत्व प्रबल हो जाता है और वह जीव को अपने धन सूर्यमंडल की ओर खींच कर ले जाता है जो अपने बुद्धि तत्व को विशेष रूप से प्रबल बनाने में समर्थ होते हैं वे सूर्यमंडल के केंद्र की ओर प्रयाण करते हैं और वहाँ भी न रुक उसका भेदन कर ऊपर के अन्य लोकों में चले जाते हैं क्योंकि वे अपने आप में भगवत धर्मों का विशेष रूप से समावेश कर लेते हैं इसलिए क्रमशः सब लोकों का अतिक्रमण करते हुए वे अंत में भगवान में लीन हो जाते हैं यही मुक्ति की अवस्था है